शादी कराए है जो छोकरो जतो रहे हो के। गया है, वो तो पत्नी के साथ चला गया और ये छोकरा तुम्हारा नहीं सुख का था उसको जान सुख लगा गए तुम भी तुम्हारा नहीं इसको भी जान सुख लगता है वहाँ सब सुख शुक के छोकरे है तुम्हारे छोकरे नहीं तुम्हारी पत्नी नहीं तुम्हारे पति नहीं सब सुख था तुम्हारे ऐसी सुख मिला तब तक वो तुम्हारे मित्र है और तुम्हारे से सुख में विघ्न पड़ा तो महाराज तुम्हारे को पीट देते दे। तो ये सब तुम्हारे नहीं है सुख के हैं सुख है परमात्मा तो सब परमात्मा के हैं बाहर से बोल दो मेरी पत्नी है तो मेरा बेटा है ऐसी अंदर अगर समझ पक्की होगी ना तो ममता मिटेगी आशक्ति मिटेगी आशक्ति मिटेगी तो पर का चिंतन तो मिट जाएगा करोगे तो सही लेकिन उसमें सत्यता नहीं रहेगी सत्यता नहीं रहेगी तो राज्य की रेखाए नहीं खींचेगी देश की रेखाएं नहीं खींचेगी चित्त शांत रहेगा शुद्ध रहेगा उसमें परमात्मा रस प्रकट होगा फिर आपका एक बेटा नहीं एक भाई नहीं एक मित्र नहीं हजारों हजारों मित्र हो जाएंगे क्योंकि सब सुख के मित्र हैं, अभी भर बपूर को क्यों आ रहे हैं और मैं आपको कह दूं कि आप मेरे मित्र हैं तो आप नाराज तो नहीं होंगे अरे बापू आपके शिष्य शिष्य हमारे क्या सुख के शिष्य है भैया जय जय के मित्र है सुख के शिष्य सुख के चिल्ले तो स्व का स्व जैसा अपने में ऐसा दूसरे में असा जैसा शरीर में ऐसा दूसरे में ऐसा करते ही कुटुम का कलह विदा हो जाएगा विचारों की जो पकड़ होती है ना वो अपने शरीर में अपने अंतकरण में अपने मन में जितना अहम पक्का उतनी अपनी बात के विपरीत आचरण देखकर धड़का ज्यादा आप धारणा आपकी ये मान्यता आपना मनोबिना जितने आप गुलाम अपना मन कई विपरीत होते जो अमुक अमुक खाता होमुक रीते रहता रीते अंताद्र है जैसे तुलसीदास जी महाराज आंख नीच के ए भाई अंधे को रास्ता दिखाओ निकल गए घाटी पार करके सामने श्या राम जी मिले बोले है प्रभु यहाँ कैसे बोले सज्जन में या अपनी मान्यताओं में तो सब आदमी संतुष्ट रहते हैं लेकिन अपनी मान्यता के विपरीत अवस्था में जो संतुष्ट रहते हैं ऐसों को देखने के लिए मैं आ जाता हूँ संतुष्ट और योगी आप एकांत एक में चले जाओ जंगल में चले जाओ या भीड़ में चले जाओ दुनिया की सब चीजें कच्ची कर लो या सब चीजों को छोड़ दो फिर भी पूर्ण संतोष नहीं होगा जब तक आप स्व में नहीं आए ये पर है मन पर चीज है बुद्धि पर है शरीर पर है जब जब आपको दुख हो तो दीन दयाल आप समझ लेना कि हम पर में हैं। और जब जब आपको आनंद आए, तो कृपाणा जरूर समझ लेना कि हम अनजाने में स्व में आ गए आप कृपा करके जानकारी में आ जाओ तो तुम्हारे बाप का बिगड़ता क्या है ओम ओम ओम ओम आपका तो बेड़ा पार हो जाएगा आपके पिताजी का तो क्या सात पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा आप तीन मिनट के लिए अगर स्व में टिक गए खाने को घर में अन्न नहीं पैरने को वस्त्र नहीं और चलने को कोई यान नहीं कोई साइक्लर को नहीं लेकिन आप तीन मिनट के लिए स्व में अगर टिक गए महाराज आप जिस वस्तु को छुओगे वो प्रसाद बन जाएगी जिस व्यक्ति की तरफ देखोगे उसके पाप कटने लग जायेगे और जिसको तो आप मिथी नजर नजर से निहारोगे वो ईश्वर के दिल में भी पहुंच जाएगा ऐसा हो जाएगा और यही कारण है कि महात्मा का दर्शन करने के लिए जाते तो एक एक कदम पर यज्ञ का फल होता है एक कारण तीरथ एक फल संत मिले फल चार संत का अर्थ क्या है कि जिसकी पकड़ो का अंत हो गया है, जिसके पर का अंत हो गया है जिसके जन्मों का अंत हो गया है जिनके बंधनों का अंत हो गया है तो सर्ग संत और वो संत हजाम भी हो सकता है हजाम भी संत बन सकता है एक समय की बात है हजरत मूसा से किसी ने पूछा हजरत मूसा या जुनेद कोई थे ऐसे बाबा तो जी आपने कोई ऊंचे फकीर को देखा बढ़िया फकीर बोले एक बार मैंने एक फकीर को देखा सकी वो था आजामत का धंधा करता था तो हजामत का धंधा फिर धंधा करने की क्या जरूरत जीवन में था और उसका व्यवसाय था वही वो, वो व्यवसाय करते करते उसको भगवान का आत्मदेव का बोध हो गया होगा साधना करते करते बोध हो गया तो उसी रस्ते वो तो जैसा जिस जैसा प्रारब्ध होता है जैसा लेन देन होता है ज्ञान होने के बाद ऐसा उनसे व्यवहार होता है ले एक बार मेरे पास कुछ पैसे थे नहीं और गया समझ गए आप समझ रहे हैं ना उनके पास गया मैंने कहा भाई पैसे तो है नहीं अब खुदा के नाम पे तो मेरे इधर दारिपेरिंग कर बाल बाल काट बढ़ गए जरा गर्मी है उसमें बड़े चाह से बड़े प्रेम से मेरी हजामत की इतनी प्रेम से हजामत की कि मेरे को लगा के रे इतना प्रेम से करता है बेचारा और इसको मैं कुछ न दू मैं कितना गुणचोर हूँ हजामत की मैंने क्या दोस्त आज अभी जाता हूँ मेरे को पहली जो भी भेंट मिली वो तेरी मेरे को शिष्यों ने जो भी भेंट दे दी पहली वो तेरी तो एक का कोई काम हो गया था कोई कुछ फल गया कोई मनोति हजार अशर्तो की थैली मेरे चरणों में रख दी थी एक हजार सोनम और मैं लेके आया वो ले भाई तेरे से शर्त किया था कि हजार सोनाम जो भी मिला वहाँ आपका बोले महाराज मेरे हजामत का इतना मूल्य नहीं है या आप ले जाइए और आपने पहले कहा था कि भगवान के नाम पे कर तो मैंने जब भगवान के नाम पे खुदा के नाम पे किया है मूल्य तो मुझे मिल गया है कुछ तो ले तो क्या कि खुदा के नाम से भी असर का मूल्य ज्यादा है क्या महाराज मेरे को उसने महाराज बना दिया कहा तो लेकिन मेरे तो उसे संत बता दिया भाई ये जरूरी नहीं परमात्मा किस वक्त किसके दिल से क्या ज्ञान देते कहना मुश्किल ओम हो, हो। लेकिन ये टिकना भी मुश्किल है जब तक कलमच दूर नहीं हुए अपनी पक्कने और मान्यता दूर नहीं हुई तब तक अरे ये ज्ञान टिकना भी मुश्किल जिनके कलमच दूर हुए उनको तो हजाम की वाणी वो संत बना देती है और जिनके कलमश ज्यादा है उनको संत की वाणी भी संत नहीं बना सकती आय राम क्या किया था। हम लोगों की पकड़ और मान्यता प्रगाढ़ है तो हमको हमारे गुरु की बात भी नहीं असर करेगी और हमारी पकड़ कम है कलमच कम है तो गुरुदेव की बात भी असर करेगी और गुरुदेव के अनुभव जैसा और किसी का भी अनुभव होगा वो भी असर करेगी श्री राम तो कलमछ होते हैं इच्छाओं हाँ के कारण तो हम सुविधाओं की इच्छा करते हैं और दुख ना आए उसकी भी इच्छा करते हैं दुख ना आने की इच्छा से कहीं दुख चले गया ऐसी बात नहीं है और सुविधाओं की इच्छा करने से सब सुविधाएं रहती है ऐसी बात नहीं है वो तो प्रकृति वेग से प्रारब्ध वेग से फर्क में होता रहता है तो अब दुख से बचने की इच्छा और सुख को पाने की इच्छा जो प्रगाढ़ है इन इच्छाओं को न्यून कर दे और परमात्मा पाने की इच्छा डाल दें तो ये इच्छाएं कमजोर हो जाएगी और जब ये इच्छाएं कमजोर हो जाएगी तो फिर परमात्मा पाने की इच्छा को भी बोलो तू चला जाए और परमात्मा तो स्वयं प्रकट हो जाए तो ऊंचे में ऊंची औसत यह है कि इच्छाओं को कम कर आवश्यकता स्वाभाविक पूरी होती है लेकिन इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती तो बाबा जी इच्छा क्यों नहीं पूरी होती मेरे को इच्छा थी रसगुल्ला खाने की मिल गई पूरी हो गई नहीं रसगुल्ला की इच्छा थी तो रसगुल्ला से सुख मिला और सुख मिला तो रसगुल्ला की स्मृति और इच्छा और बड़ी रहेगी दोबारा दिखाएंगे इच्छा गई नहीं लेकिन इच्छा ने अंत में एक दरार और डाल दी ऐसे भय दुख आपके अंत में भय की रेखा डाल देता है सुख आपके अंत में दोबारा ऐसा करने की रेखा डाल देता है आपका अंतःकरण खंड खंड हो जाता है जैसे आयना टुकड़े टुकड़े हो जाए तो मुंह विद्युत दिखता है ऐसे अंतःकरण खंड खंड हो जाए तो इस संसार में भी अनेक दिखता है, है तो एक आयना एक है लेकिन टुकड़े टुकड़े हो जाए तो एक आयने में चेहरा एक है लेकिन आईने के टुकड़े टुकड़े कर दो तो अनेक दिखेंगे ऐसे ही चेहरा तो एक है सब में उस चार का लेकिन अंतकरण में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 निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है वे ब्रह्मवेता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं तो मन जितना इस इस ढंग से आसान होता है जो इच्छित पदार्थ के मिल जाएगा तो फिर क्या होगा और दुख आ आके क्या होगा ये नहीं हुआ तो फिर क्या होगा छेटे तो भय के समय आखिर ये कब तक और अनुकूलता के समय भी आखिर ये कब तक ऐसा विवेक का दिया ज्यादा रहेगा न तो अनुकूलता की आकांक्षा कम हो जाएगी और प्रतिकूलता का भय कम हो जाएगा जितनी आकांक्षाएं और भय कम हुआ उतना आकांक्षा और पवित्र और निर्मल होगा उतना आपका सामर्थ्य बढ़ जाएगा हकीकत में जो भी योग्यता आई है कि ध्यान के द्वारा समाधि के द्वारा पढ़ाई के द्वारा तो हम जाने अनजाने एकाग्र हुए पढ़ते, पढ़ते पढ़ते रटते रटते तो उस परमात्मा का ज्ञान उसमें बुद्धि में स्थिर हुआ तो चीज उसकी है हम हमारे मान के अंतरकण को मलिन कर देते हैं जो उसकी है तो उसके नाते उसका खर्च होने दो सुख लेने के नाते मोह ममता के नाते कुटुम्बियों के नाते जब हम करते ना अंतक और मलिन हो जाता और योग्यता कम हो जाती जो आपकी योग्यता है वो पर हित के लिए लगा दो योग्यता बढ़ जाएगी महाराज लेकिन बच्चों का क्या होगा <laughs> बेटों का रामतीर्थ लगा रहे थे बेटों का क्या होगा ऐसा सिखाने वालों ने खूब सिखाया उन्होंने परवाह नहीं की दूसरों के बेटे तो मजदूरी करते रहे लेकिन तीर्थ के बैठे हाई कोर्ट के जज बन गए फिर भी बच्चों का लालन पालन कर वो ममता छोड़कर जो अपने हैं उनमें से ममता हटा दो उनको ईश्वर का मान लो और जो दूसरे हैं उनको अपना मान लो तभी भी अंतर पंचुद्ध होगा जो जिनका ब्लड रिलेशन है जिनको आप अपना मानते उसको अपना नहीं मानो क्योंकि ईश्वर के हैं अन्न जल ईश्वर का पैदा हुए ईश्वर से भगवान बुद्ध को उनके बाप ने कहा कि मेरे कुल में ऐसा कोई बेटा नहीं हुआ हमारे साथ साथ के 11, 11 पेढ़ियों में ऐसा कोई लड़का नहीं हुआ राजवी कुटुब में राजकुमार भीख मांगे शर्म की बात बोले आप चिंता न करो भीख मांग मांगता हूँ मुझे रुका सुखा मिलता है जो भी मिलता है मान अपमान ये सब मेरे लिए स्वप्न है मैं अपने आप में संतुष्ट हूँ बोले तेरी भाषा मुझे समझ में नहीं आती तो हमारे कुल का है बोले आपके कुल का नहीं होगा ये तो रास्ते में जरा मिल गए थे सदा के लिए गाड़ी में सब पैसेंजर हाथ में नहीं होते बोले तू तो क्या बोलता तू तो मेरा बेटा है तो मेरे शरीर से पैदा हुआ बोले मैं अगर तुम्हारे शरीर से पैदा हुआ हूँ तो तुम्हारे शरीर से जुए भी पैदा हुई है उनकी भी फिर पालन पोषण कीजे न बैक्टेरिया भी पैदा हुए है ये सब हम ईश्वर सृष्टिकर्ता को नहीं जानते स्व को नहीं जानते पर को मैं मानते और पर से प्रसार होने वालों को मेरा मानते इसी से हमारा मलिन होता है इसीलिए ईश्वर साथ में होते हुए भी दिखता नहीं और संसार छूटता हुआ भी दिखता नहीं छूट रहा है तभी भी नहीं दिखता बचपन छूट गया नहीं दिखा जवानी छूट गई नहीं दिखी अब बुधापा छूट जाएगा दिखेगा नहीं लोग बोल देंगे राम बोलो भाई राम। जो छूट ही रहा है उसको छूटने वाला समझ लो यार देर क्यों करता है यार बोलो नहीं श्री राम ये छूटने वाला है अब गोडे में दर्द दर दर दर है तो दर्द है कोई गोडे छूट जाएंगे तो दर्द कहाँ रहेगा निश्चिंत भव निश्चिंत होने से थोड़ा आराम हो जाएगा श्री देश में एक संत हो गए मेखरियर भक्त ने कहा कि महाराज मुक्ति का मार्ग बताओ मेखरियर ने कहा कि कब्रिस्तान में जाओ और मुदों को खूब गालियां मृदों को खूब गालियां दिया परमात्मा अनंत है बाकी सब बातों का अंत होता है गालियों का भी तो ग्रामर होता है पूरा हो गया कोई गाली दो बार दो होगी चार बार लेकिन आखिर भर पेट गालियां दे आ गए मुझे गालियां दे आया है। कुछ बाकी तो नहीं, नहीं मारा है खूब मुक्त जो होना है आपके आज्ञा पाला तो फिर कंजूसी क्यों रखा हो और बिना खर्च का सौदा था खूब दे आया अच्छा आज तो थका है गालियाँ देने में सुनने वाले ने सुनी या न सुनी देते समय परिश्रम तो पड़ता ही लेने वाला ले क्या नल लेकिन देने वाले को तो खर्चा होता ही आज आराम कर कल सुबह न फिर कल सुबह आया मैकर ने कहा आज उनकी प्रशंसा करके भरपेट उनके गीत का सुन जाके खूब प्रशंसा की भरपेट प्रशंसा की प्रशंसा की खूब मेकर ने पूछा क्या हुआ बोले महाराज प्रशंसा करके है गालियां जब दी तब उन्होंने क्या कहा क्या किया कुछ नहीं और प्रशंसा की तो क्या करा कुछ नहीं बोले बस मुक्ति का मार्ग मिल गया कि नहीं ऐसे बन जाओ अंदर से तो मुक्त हो जाओ प्राणी सुख के लिए दौड़ता है शुभ शुभ क्रिया करता है स्थूल शरीर से सुख के लिए करता है शुभ क्रिया करेगा मंदिर जाना मस्जिद जाना गिरजाघर जाना तीर्थों में जाना अशुभ कर्म करेगा कश्मीर जाना हाउस बोट में रहना दारू पीना विकारों का उपयोग करना ये स्थूल क्रिया है तो एक स्थूल क्रिया दो प्रकार की होती है एक होती है शुभ दूसरी होती है अशुभ तो स्थूल क्रिया में परिश्रम ज्यादा है और परिणाम थकान मंजीरें बजा बजा के थक जाएगा बाजा बजा के बजा के थक जाएगा लेकिन अशुभ की अपेक्षा शुभ क्रिया ठीक है लेकिन है क्रिया उस क्रिया से आदमी थकता तो शुभ शुभाशुभ क्रिया होता है फिजिकल बॉडी से फुल शरीर से स्थूल शरीर जो पंच भौतिक देह दिख रहा है उससे जो होता है चिंतन होता है सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर से क्रिया करके थकता है तो फिर सूक्ष्म शरीर से चिंतन करता है और चिंतन होता है सूक्ष्म शरीर से और वो भी दो प्रकार का होता है शुभ या अशुभ चिंतन से भी उगता है थकता है बोर हो जाता है उठता है पानी पिएगा गाना गाएगा सिटी बजाएगा कुछ करेगा मूड चेंज करेगा स्थल में आएगा तो स्थूल में पहले थका है फिर ज्यादा देर स्थूल में नहीं ठहरेगा फिर कारण में चला जाएगा तो स्थूल शरीर से शुभा शुभ क्रिया होती है सूक्ष्म शरीर से शुब चिंतन होता है और कारण शरीर से मैं स्थिति होती है स्थिति भी दो प्रकार की होती है चिंतन भी दो प्रकार का होता है और क्रिया भी दो प्रकार की होती है शुभ क्रिया के पेटाभेद हो सकते हैं अशुभ क्रिया के पेटाभेद हो सकते हैं शुभ चिंतन के पेटाभेद अशुभ चिंतन के पेटाभेद स्थिति दो प्रकार की होती एक होती निद्रा स्थिति और दूसरी होती समाधि स्थिति ये प्राणी अपने को नहीं जानता तब तक इन तीन शरीरों की अवस्थाओं में बिचारा घूम घूम घूम घूम घूम के युगों से ही घूमता रहता है समाधि भी एक स्थिति है सोलह वर्ष तक प्राण चढ़ा के बैठ गए हा खुले तो बोले लाओ घोड़ी स्थिति बोध नहीं साक्षात्कार नहीं तो स्थूल शरीर से क्रिया सूक्ष्म शरीर से चिंतन शुभाशुभ चिंतन और कारण शरीर से स्थिति होती स्थूल शरीर की अपेक्षा स्थूल शरीर में परिश्रम ज्यादा है और सुख नहीं के बराबर है सूक्ष्म शरीर में उससे जरा ज्यादा सुख मिलता है परिश्रम कम लेकिन कारण शरीर में व्यापकता बढ़ती है विश्रांति बढ़ती है आराम बढ़ता है अगर कारण शरीर में निद्रा में गया तो शरीर को और इंद्रियों को पुष्टि मिलती है लेकिन समाधि में गया तो बुद्धि को पुष्टि मिलती अच्छा कारण शरीर की स्थिति जो समाधि की है उसमें बुद्धि को पुष्टि मिली और उस बुद्धि का सदुपयोग करके अगर इन तीन अवस्थाओं का जो आधार है उसको जान ले तो उसमें और कृष्ण में कोई फर्क नहीं उसमें और राम में कोई फर्क नहीं उसमें और बुद्ध में कोई फर्क नहीं उसमें और शिव में कोई फर्क नहीं उसमें और ईशा में कोई फर्क नहीं उसमें और परमात्मा में कोई फर्क नहीं उस अवस्था में जो जो गए उनको हम लोगों ने भगवान कहा भगवान एक फिर भी हम लोग कहते हैं भगवान गणपति भगवान शिव भगवान सूर्य भगवान शंकर भगवान वेदव्यास, भगवान पाराशर भगवान पतंजलि तो इन तीन अवस्थाओं में प्राणी जब तक रहेगा जहां भी रहेगा पूर्ण विश्रांति उसे नहीं मिलेगी पूर्ण निसंशय नहीं रहेगा संशय सबको खात है संशय सबका पीर संशय की जो फाकी करे उसका नाम फकीर तो ये तीन अवस्थाएं बदलती रहती लेकिन कोई एक ऐसा है कि इनकी बदलाहट को जानता है जो स्थूल शरीर के शुभाशुभ में दृष्टा था वही सूक्ष्म शरीर के शुभाशुभ चिंतन का दृष्टा है और वही कारण शरीर की निद्रा या समाधि स्थिति का दृष्टा है उस दृष्टा को जो मैं रूप से जान लेता है उसको प्रणाम है और जब तक उसको जाना नहीं तब तक कोई स्थिति में आसक्ति कर लेगा कोई स्थिति में आसक्ति कर लेगा प्रीति कर लेगा तो स्थूल से सूक्ष्म में जरा ज्यादा लाभ है सूक्ष्म से कारण में ज्यादा लाभ और कारण में कई लोग घूमते इसीलिए श्री कृष्ण ने गीता के साथ में अध्याय में कहा मया सत्य मना पार्थो योगम युंजन मदा श्रया असंशयम समग्रम माम यथाज्ञास तत् असंशय रहित संशय रहित होकर मेरे को जो जान ले तो संशय रहित मेरे को जिस प्रकार जानेगा वो अब सुन जब तक ईश्वर को संशय रहित आप जानते नहीं तब तक आपको अपनी खबर पड़ेगी नहीं और जब तक अपनी सबज इंसान को आती नहीं तब तक दिल की परेशानी जाती नहीं कितनी भी फूल चीजें मिल जाए प्राणी बेचारा धोखे में रहता है जब तक नहीं है तब तक आकांक्षा करता कि मिल जाए मिल जाए मिल जाए और जब वो अवस्था आ जाती है तो देखता है कि यहाँ भी कुछ नहीं ये मन का स्वभाव है कि ला मौजूद का इंतजार और मौजूद की बेपरवाही जय जय ला मौजूद की तरफ और मौजूद की बेपरवाही जो अवस्था जो स्थिति जो पदार्थ जो व्यक्ति जो वस्तुएं हैं नहीं है तब तक तरफ और आ गई मन भाग जाएगा दूसरी जगह अगर भोग भी लिया तो बिना प्रमाद के और बिना हिंसा के कोई भोग भोग नहीं सकता जो भी भोग भोगेंगे हम तो प्रमाद का और हिंसा का अवलंबन लेंगे बिना हिंसा और प्रमाद के कोई भोग भोग नहीं सकता निज का अविवेक करेंगे अपने सुख का प्रमाद करेंगे तब बाहर की वस्तुओं में सुख दिखेगा तो बुद्धि अपनी अपने आंतरिक सुख से प्रमाद करेगी तब बाहर सुख दिखेगा। और बाहर का ऐसा कोई भोग नहीं है चाहे फिर आपका खाद्य पदार्थ हो चाहे स्पर्श का पदार्थ हो लेकिन किसी न किसी व्यक्ति के मुंह से या अधिकार से किसी पशु पक्षी प्राणी कीट पतंग के अधिकार से छीनकर आपके उपयोग में आया आप एक ग्रास खाते न वो भी पक्षियों को भगा भगा कर अन्न बचाया जाता तब आपके मुंह में एक कोड़ी एक ग्रास अन्न आता एक ताला दूर आता है तभी भी पशुओं के मुंह से बचा के आप तक पहुंचाएगा या फल आता है या स्पर्श का जो सुख है उसमें भी हिंसा है कई जीव न तो इतना हिंसा और प्रमाद के बावजूद भी स्थूल भोग में भोगता थक जाता है जय जय स् भोग में भोगता थक जाता है फिर प्रमाद करेगा अपनी व्यापकता का अनादर करेगा तो फिर किसी न किसी खंड का चिंतन करेगा या तो शुभ चिंतन करेगा या तो अशुभ चिंतन करेगा और क्या करेगा पेटाभेद हो सकते हैं लेकिन या तो शुभ करेगा या अशुभ करेगा शुभ करे शुभ चिंतन करेगा तो वो अशांति को खा जाएगा और अशुभ चिंतन करेगा वो शांति को खा जाएगा जुनेदिया जय जय तो शुभ चिंतन अशांति को खाता है और अशुभ चिंतन शांति को खाता है लगता यह है कि मेरे को उसने अशांति दी मेरे को उसने शांति दी लाला नन्ने मुन्ने दाढ़ी मोछ वाले बच्चे तुमको कोई सुख भी नहीं देता कुछ कोई दुख भी नहीं देता तुम जिस वक्त जिस केंद्र में आते हो और जिस ढंग का वो आप ड्राइविंग करते हो ऐसा परिणाम आता है को काहू को नहीं सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग ती भाता के बापसी ये बात हमको गले नहीं उतरती हमको आप कितनी शांति दे रहे हैं कितना सुख दे रहे हैं कितना लाभ हो रहा है बाबा जी आपको क्या पता आपके लिए तो सहज है लेकिन हमारे जीवन में कितना आपने लाभ दिया आप हमको दे रहे हैं लेकिन हम कहते हैं भैया हम नहीं दे रहे हैं। आप घर छोड़कर विवेक का उपयोग नहीं करते और प्रमाद करके तकिया लगा के खुर्राटे लेते रहते तो हम कहा देते आपने प्रमाद का त्याग किया इधर पहुंचे तभी आप ले रहे तो आपका हुआ न मेरा काम है यार श्री और आप जी हम आवे और आप नहीं हो तो फिर हमारे कैसे मिले अच्छा जी तो आप आए और हम नहीं हो तो आपको कैसे मिले लेकिन आपको ये पता चलना चाहिए कि वक्ता वही बोलता है जो श्रोताओं के पुण्य होते हैं और जैसे अधिकारी श्रोता होते हैं। फिर भी आपका हुआ चलो महाराज ये नहीं और ढंग से बताओगे और ढंग से बताए कि आपका ईश्वर और हमारा ईश्वर दो नहीं हो सकता आपका चेतन हमारा चेतन दो नहीं हो सकता जय जय आपका सूरज और हमारा सूरज दो नहीं आपका आकाश और हमारा आकाश दो नहीं आपका वायु और हवा श्वासोश्वास और हमारा श्वासोश्वास दो नहीं है तो जैसे पंचभूतों में एकता है ऐसे उस चैतन्य में एकता है तो आपका ही यहाँ जो है वहीं से तो आता है तभी भी आपका हुआ जय जय हाँ, भेद दिखता है बाहर से के बाप जी है और ऋषाधक है लेकिन है तो सब उसी एक का ही लीला लबते ब्रह्म निर्वाणम ऋषया क्षीण कलमशाह क्या सुंदर श्लोक है छिन्न द्विधा यम